सदा ही अलग कुआरा और अनबंधा है और सारी जीवन लीला गुणों का ही स्वयं में वर्तन है ऐसी स्थिति में व्यक्ति से सत रजतम के गुणों को वैज्ञानिक या रासायनिक ढंग से शांत कर दिया जाए या व्यक्ति को सात्विक बना दिया जाए तो क्या वह उस हमेशा से मुक्त साक्षी को उपलब्ध हो जाए यदि साक्षी सदा ही मुक्त एवं उपस्थित है तो त्रिगुणों को रासायनिक ढंग से बदल देने पर वह क्या प्रकट न हो जाए क्या व्यक्ति तब धार्मिक नहीं हो जाए त्रिगुणों से उत्पन्न समस्या को रासायनिक ढंग से हल करने में या साधना के माध्यम से हल करने में क्या मौलिक भिन्नता है प्रश्न महत्वपूर्ण है और बहुत गहरे से समझने की जरूरत है इसलिए महत्वपूर्ण है कि पश्चिम में वैज्ञानिक उन विधियों को खोज लिए हैं जिनसे मनुष्य का रासायनिक परिवर्तन हो सकता है जिनसे मनुष्य के शारीरिक गुणधर्म बदले जा सकते हैं और निश्चित ही उसका आचरण भिन्न हो जाए आपके भीतर क्रोध का जो विषाक्त रासायनिक द्रव है, वो अलग किया जा सकता है उसके विपरीत तत्व आपके शरीर में डाले जा सकते हैं जो आपके आचरण को सौम्य और शांत बना देंगे, लेकिन ध्यान रखें आचरण को आपको नहीं आपकी कामवासना को बिना किसी साधना के मात्र शारीरिक परिवर्तन से छीन किया जा सकता है। नष्ट भी किया जा सकता वासना जगाई भी जा सकती है मिटाई भी जा सकती है यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है कि पश्चिम में अब हमारे पास साधन उपलब्ध है पहली दफा मनुष्यता के इतिहास में जब हम आदमी को बिना साधना में उतारे भी आचरण की दृष्टि से बदल सकते लेकिन यह बदलाहट ऊपरी होगी और इस बदलाहट से कोई आत्मिक उत्थान नहीं होगा बल्कि आत्मिक उत्थान की सारी संभावना ही नष्ट हो जाएगी उत्थान तो होगा ही नहीं जिन परिस्थितियों के कारण उत्थान हो सकता था वे परिस्थितियां भी मिट जाएंगी आपके भीतर क्रोध दो घटनाओं पर निर्भर है एक तो आपके शरीर में क्रोध के परमाणु चाहिए हार्मोन चाहिए रस चाहिए और दूसरा इन रसों के साथ चेतना को जोड़ने का तादात्मक और भ्रांति चाहिए इन दो बातों पर निर्भर काम वासना आपके शरीर में काम के तत्व चाहिए और उन काम के तत्वों से जोड़ने की आकांक्षा चाहिए एक होने की आकांक्षा चाहिए अगर काम के तत्व भीतर न हो आप जुड़ना भी चाहें तो भी जुड़ ना सकेंगे काम वासना में उतरना चाहें तो भी उतरना सकेंगे इसलिए आचरण आपका ब्रह्मचारी जैसा हो जाए भी वो ब्रह्मचारी नपुंस का दूसरा नाम होगा लेकिन भीतर कोई क्रांति घटित ना होगी ये ऐसे ही जैसे मेरे हाथ में तलवार हो तलवार के बिना मैं किसी की गर्दन न काट पाऊंगा तलवार मेरे हाथ से छीन ले जाए तो मैं गर्दन नहीं काट पाऊंगा इसलिए मेरा आचरण तो भिन्न हो जाएगा गर्दन काटने का उपाय होगा लेकिन गर्दन सिर्फ तलवार तलवार के कारण नहीं काट रहा था था तो केवल उपकरण थी भीतर मैं था हिंसा से भरा हुआ भीतर मेरी वृत्ति थी दूसरे को नष्ट करने की वो मेरे भीतर मौजूद रहेगी तलवार भी मेरे हाथ में हो और भीतर मेरी वृत्ति न रह जाए तो मैं गर्दन नहीं काटूंगा गर्दन काटने के लिए दो चीजें जरूरी है मेरे भीतर मूर्छा चाहिए और हाथ में तलवार चाहिए और जब इन दोनों का संयोग हो जाए तो गर्दन कटेगी इन दो में से एक भी हटा लिया जाए तो आचरण बदल जाएगा अगर भीतर का तत्व हटा लिया जाए तो आचरण भी बदलेगा और आत्मा भी बदलेगी अगर बाहर का तत्व हटा लिया जाए तो केवल आचरण बदलेगा आत्मा नहीं बदलेगी और आत्मिक क्रांति आचरण के बदलने से नहीं होती आत्मिक क्रांति आत्मा के बदलने से होती आचरण तो केवल छाया की भांति इस बात पर हमारा जोर नहीं कि आप के आचरण में ब्रह्मचर्य हो जोर इस बात पर है कि आपके भीतर ब्रह्मचर्य हो वो भीतर का ब्रह्मचर्य बाहर के ब्रह्मचर्य को छाया की भांति ले आए लेकिन रासायनिक प्रक्रियाओं से आपका आचरण बदला जा सकता है भीतर आप वही होंगे क्योंकि आपकी आत्मा कोई साक्षी भाव को उपलब्ध नहीं हो जाएगी और ध्यान रहे साक्षी भाव किसी रासायनिक द्रव्य पर निर्भर नहीं है ऐसा कोई रासायनिक तत्व नहीं है जिसका इंजेक्शन देने से आप में साक्षी भाव पैदा हो जाए साक्षी भाव तो आपको साधना होगा क्रम सा उपलब्ध करना होगा वो लंबे संघर्ष का परिणाम होगा निष्पत्ति होगी साक्षी बोध एक आंतरिक ग्रोथ विकास है रासायनिक द्रव्यों से आचरण बदला जा सकता है इसलिए ध्यान रखें जो लोग धर्म को मात्र आचरण समझते हैं उनका धर्म दुनिया में ज्यादा दिन टिकेगा नहीं क्योंकि जिन जिन बातों को वो धर्म कहते हैं वो तो वैज्ञानिक कर सकेगा ऐसा धर्म तो मरने के गगा पे पहुंच गया मैं जिसे धर्म कहता हूं वही टिक सकता है भविष्य में जो लोग कहते हैं अच्छा आचरण धार्मिकता है उनके धर्म का अब कोई उपाय नहीं है क्योंकि अच्छा आचरण तो अब इंजेक्शन से भी पैदा हो सकेगा जिसको वो कहते हैं कि बुरा आचरण मिटाने का एक ही उपाय धर्म है वो भी गलत है पश्चिम में बहुत से वैज्ञानिक प्रस्ताव कर रहे हैं कि अपराधियों को दंडित करना बंद कर दिया जाए वो भ्रांति है अपराधियों की रासायनिक चिकित्सा की जाए वे अपराध करते हैं क्योंकि उनके भीतर कोई तत्व है रासायनिक जो विक्षिप्त हालत पैदा कर देता है उसे बदल दिया जाए फांसी देना फिजूल है वर्षो तक उनको जेल में रखना व्यर्थ है उससे उनका कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा बल्कि वे और भी निष्णात और पक्के अपराधियों के वापिस लौटेंगे बाहर तो वे प्रशिक्षित नहीं थे भीतर उनको बड़े गुरु उपलब्ध हो जाएंगे एक आदमी चोरी करता है वो अकेला चोरी कर रहा है नया नया है, पकड़ में भी आ जाता है जब आप उसे पांच साल जेल में रख देते हैं तो वहां हजार उस्तादों के शिक्षण में रहने का मौका मिल जाता है जो पुराने अभ्यासी वो पांच साल की जेल के बाद ज्यादा कुशल चोर होकर बाहर निकलता है उसे पकड़ना और मुश्किल हो जाए किसी को सजा देने से कोई उसके भीतर का परिवर्तन तो होता नहीं बाहर का भी परिवर्तन नहीं होता सिर्फ उसकी आत्मा और भी कठोर हो जाए और भी बेशर्म हो जाए ज्यादा देर नहीं लगेगी कि वैज्ञानिक राजनीतिकों को राजी कर लेंगे चीन में रूस में राजनीतिक अपराधियों के साथ ही ये प्रयोग शुरू हो गए रूस में स्टालिन के बाद स्टालिन के समय तक तो जो भी राजनीतिक विरोधी होता उसे वो हत्या कर डालते थे। अब वे हत्या नहीं करते अब राजनीतिक विरोधी को सिर्फ अस्पताल से वो पागल करार दे देते जो कि ज्यादा खतरनाक है चिकित्सक लिख के दे, दे देते हैं कि इसके मस्तिष्क खराबी इतना लिखना काफी है कि फिर उसे पागल खाने में डाल दिया जाता है और पागल खाने में उसके मस्तिष्क का इलाज शुरू कर दिया जाता है वो इलाज वो ना तो आदमी पागल है ना उसको कोई रोग है ना कोई मानसिक विक्षिप्तता है लेकिन इलाज ये है कि उसके भीतर जो जो तत्व बगावती है उनको धीरे धीरे शांत कर दिया जाए एक चार छह महीने के बाद वो आदमी बाहर आ जाता है उसकी जो बगावत थी विद्रोह था सरकार के विपरीत सोचने की दशा थी वो टूट जाती वो ज्यादा डोसायल ज्यादा आज्ञाकारी अनुशासनबद्ध हो जाता ये मारने से भी बुरा है डेलगाडो ने सुझाव दिया है सारी दुनिया की सरकारों को कि आप युद्ध बंद नहीं कर सकते अपराध बंद नहीं कर सकते और 5000 साल का मनुष्य इतिहास कह रहा है कि कितना ही समझाओ आदमी को बदला नहीं जा सकता मेरा सुझाव मान लिया जाए डलगाटो का सुझाव यह है कि ऐसे तत्व विज्ञान ने खोज लिए हैं जिनको सिर्फ पानी में मिला देने की जरूरत है हर नगर की झील में और आपके घर में पानी तो आ ही रहा है झील से पीने के लिए उस पानी को पीकर ही आप अपने आप लड़ने की वृत्ति से शून्य हो जाएंगे लेकिन ध्यान रहे इस तरह के सामक रासायनिक द्रव को पीकर जो लड़ने की वृत्ति से शांत हो जाएगा वो बुद्ध या महावीर नहीं हो जाएगा उसमें कोई बुद्ध की गरिमा प्रकट नहीं होगी उसमें तो क्रोध की जो थोड़ी बहुत गरिमा प्रकट होती थी वो भी बंद हो जाएगी वो केवल निर्जीव हो, हो जाए वो सुस्त और हारा हुआ लगेगा जैसे उसके भीतर से प्राण खींच लिए गए नींद नींद में चलेगा लड़ेगा नहीं क्योंकि लड़ने के लिए भी जितनी ऊर्जा चाहिए वो भी उसके पास नहीं सिर्फ ना लड़ने से कोई बुद्ध नहीं होता है बुद्ध होने से ना लड़ना निकलता है तब एक गौरव है गरिमा है जब आप भीतर इतने ऊंचे शिखर को छू लेते हैं कि लड़ना छुद्र हो जाता है गर्द हो जाता है एक तो उपाय यह है कि बिजली का बल्ब जल रहा है हम एक डंडा मार के इसे तोड़ दे बल्ब टूट जाएगा बिजली लुप्त हो जाएगी लेकिन आप डंडा मार के बिजली को नष्ट नहीं कर रहे हैं आप सिर्फ अभिव्यक्ति के माध्यम को तोड़ रहे हैं बल्ब टूट गया बिजली तो अभी भी धारा की तरह बही जा रही और जब भी बल्ब आप उपलब्ध कर देंगे बिजली फिर चल उठेगी आपने बिजली नहीं तोड़ी केवल बिजली के प्रकट होने की जो व्यवस्था थी वो तोड़ दी बिजली अभी भी बह रही ये जो आपके शरीर के परमाणु हैं रासायनिक परमाणु हैं ये केवल अभिव्यक्ति के माध्यम है इनको हटा लिया जाए तो आपके भीतर जो छिपा हुआ है वो प्रकट होना बंद हो जाए फिर से डाल दिया जाए फिर प्रकट होने लगेगा साधना का अर्थ है कि हम बिजली की धारा को ही विलीन कर रहे हैं बल्ब को नहीं तोड़ रहे बल्ब को तोड़ने का कोई अर्थ ही नहीं बल्कि वर्ग तो उपयोगी है क्योंकि वो बताता है धारा बह रही या नहीं धारा है या नहीं आपके भीतर क्रोध ये बताता है कि कि अभी अभी आप अज्ञान में डूबे वासना बताती है कि अभी आपके प्राण जागरूक नहीं हुए अगर ये तत्व हमने अलग कर लिए तो क्रोध प्रकट होना बंद हो जाएगा और आपको ये पता चलना भी बंद हो जाएगा कि आप बेहन अज्ञान न बढ़े तो ऐसा हुआ जिससे कोई आदमी बीमार हो और हम उसके बीमारी के लक्षण छीन लें, तो उसे यह भी पता ना चले कि वो बीमार है, और यह भी ख्याल में रहे कि क्रोध मैं नहीं कहते, है। मैंने कहते है। क्रोध है एक अवसर है उसका आप बुरा उपयोग कर सकते हैं और भला भी क्रोध एक मौका है उसमें आप मूर्छित होकर पागल हो सकते हैं उसी में आप जागरूक होके बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते तो अवसर को तोड़ देना उचित नहीं है जब आप क्रोध आप आप आप क्रोध क्रोध में उठता है, अगर आप क्रोध के साथ कर कर लेते हैं, एक हो जाते, तो आप किसी की हत्या कर बैठते। लेकिन अगर आप क्रोध को सजग होकर देखते रहे तो जो क्रोध किसी की हत्या बन सकता था वही क्रोध आपके भीतर नव जीवन का जन्म बन जाएगा सिर्फ आप साक्षी होकर देखते रहे क्रोध का धुआं उठेगा बादल गने होंगे, लेकिन आप दूर खड़े रहेंगे आप मुक्त होंगे, पार होंगे, पार अलग होंगे ये अलग होने का अनुभव क्रोध से ही अलग होने का अनुभव नहीं शरीर से अलग होने का अनुभव बन जाएगा क्योंकि क्रोध शरीर के गुणों में पैदा हो रहा है वासना उठेगी काम उठेगा वे भी शरीर के गुणों गुणों की परिणतियां उनका ही वर्तन असली सवाल यह है कि हम उनके साथ सहयोग करके उनमें बह जाएं, या उनके साथ सहयोग तोड़कर साक्षी की तरह खड़े हो जाएं। हम उनके गुलाम हो जाएं, या हम उनके मालिक हो जाएं। हम उन्हें देखें खुली आंखों से या अंधे होकर उनके पीछे चल पड़े अवसर को मिटा देना खतरनाक इसलिए मैं मानता हूं कि अगर वैज्ञानिकों की सलाह मान ली गई लोगों का आचरण तो अच्छा हो जाए लोगों का व्यवहार तो अच्छा हो जाए लेकिन आत्माएं बिल्कुल खो जाएंगी वो दुनिया बड़ी रंगहीन होगी बेरोनक होगी उसमें न तो हिटलर जैसा क्रोधी होगा स्टलिन जैसा हत्यारा होगा नहीं होगा उसमें बुद्ध जैसा शांत प्रज्ञा पुरुष भी नहीं होगा उसमें सोए हुए लोग होंगे झोंम की तरह बेहोश मूर्छा में चलते हुए सम्मोहित यंत्रवत अगर आप क्रोध नहीं कर सकते तो ध्यान रखें आप करुणा भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि करुणा क्रोध के प्रति साक्षी हो जाने से पैदा होगी और अगर आपके भीतर काम वासना तोड़ दी जाए शारीरिक ढंग से रासायनिक ढंग से तो आपके भीतर प्रेम का भी कभी उदय नहीं होगा क्योंकि प्रेम काम वासना का ही शुद्धतम रूपांतरण आपके भीतर से बुरा मिटा दिया जाए तो भला भी मिट जाए आपसे अपराध नहीं होगा ये पक्का है लेकिन आप में साधुता का भी जन्म नहीं होगा और आपके भीतर परमहंस सोने की जो संभावना है वो सदा के लिए लोप हो जाएगी इसलिए रासायनिक परिवर्तन से कोई क्रांति होने वाली नहीं है वास्तविक परिवर्तन चेतना का परिवर्तन है शरीर का नहीं और जो भी बुराइयां हैं, उनसे भयभीत ना हो परेशान ना हो सभी बुराइयां इस भांति उपयोग की जा सकती है कि सृजनात्मक हो जाएं। ऐसी कोई भी बुराई नहीं है, जो खाद ना बन जाए और जिससे भलाई के फूल ना निकल सके और बुराई को खाद बना लेना भलाई के बीजों के लिए उस कला का नाम ही धर्म जीवन में जो भी उपलब्ध है उसका ठीक ठीक सम्यक उपयोग जो भी व्यक्ति जान लेता है उसकी जगत में कुछ भी बुरा नहीं वो तमस से ही प्रकाश की खोज कर लेता है वो रजस से ही परम शून्यता में ठहर जाता है वो सत्व से गुणातीत होने का मार्ग खोज लेता और ध्यान रहे विपरीत मौजूद है वो आपकी परीक्षा है कसोटी चुनौती निकट है उस विपरीत को नष्ट कर देने पर मनुष्य की सारी गरिमा मर जाएगी मनुष्य का गौरव यही है कि वो चाहे तो नरक जा सकता है और चाहे तो स्वर्ग अगर नरक जाने के सब द्वार तोड़ दिए जाएं, तो साथ ही स्वर्ग जाने की सब सीढ़ियां गिर जाएंगी ध्यान रहे जिस सीढ़ी से हम नीचे उतरते हैं उसी से हम ऊपर चढ़ते हैं सीढ़ियां दो नहीं आप इस मकान तक सीढ़ियां चढ़ के आए जिन सीढ़ियों से चढ़ के आए हैं उन्हीं से आप उतरेंगे भी इस डर से कि कहीं सीढ़ियों से कोई नीचे ना उतर जाए हम सीढ़ियां तोड़ सकते हैं लेकिन ध्यान रहे तब ऊपर चढ़ने का उपाय भी समाप्त हो गया नरक उसी सीढ़ी का नाम है जिसका स्वर्ग फर्क सीढ़ी में नहीं फर्क दिशा में जब आप काम वासना के प्रति अंध होकर उतरते हैं तो आप नीचे की तरफ जा रहे हैं और जब काम वासना के प्रति आप आंख खोल के सजग होके खड़े हो जाते हैं तो आप ऊपर की तरफ जाने लगे मूर्छा अधोगित ऊर्धम है साधना का कोई परिपूरक नहीं कोई सब्सटीट्यूट नहीं और ना कभी हो सकता है कोई सूक्ष्म उपाय नहीं है जिससे आप साधना से बच सकें। साधना से गुजरना ही होगा बिना उससे गुजरे आपका निखार पैदा नहीं होता बिना उससे गुजरे आपके भीतर वो केंद्र नहीं जन्मता जिस केंद्र के आधार पर ही जीवन की परम संपदा पाई जा सकती अब हम सूत्र में अर्जुन ने पूछना कि हे पुरुषोत्तम इन तीनों गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है अर्जुन की जिज्ञासा करीब करीब सभी की जिज्ञासा है। हम भी जानना चाहते हैं कि इन तीनों गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन लक्षणों से युक्त होता है अर्जुन ऐसा पूछता है कृष्ण से सारी बुद्ध से पूछता है गौतम महावीर से पूछते हैं। निरंतर जब भी कोई जागरूक पुरुष हुआ है तो उसके शिष्यों ने निश्चित ही पूछा कि लक्षण क्या है वो जो जिस दिव्य चेतना के अवतरण की आप बात करते जिस भगवत्ता की आप बात करते उस भगवत्ता का लक्षण क्या है हम कैसे पहचानेंगे कि कोई उस भगवत्ता को उपलब्ध हो गया उसका आचरण कैसा होगा इस प्रश्न को ठीक से समझना जरूरी है पहली तो बात यह कि लक्षण तो बाहर से बताए जा सकते हैं और बाहर की सब पहचान काम चलाव होगी क्योंकि दो गुणातीत व्यक्तियों के बाहर के लक्षण एक जैसे नहीं होंगे इससे बड़ी अड़चन पैदा हुई जिन्होंने महावीर से पूछा था कि उसके लक्षण क्या हैं वो कृष्ण को गुणातीत नहीं मान सकते क्योंकि महावीर ने वे लक्षण बताए जो महावीर ने अनुभव किए जो महावीर के जीवन में आए महावीर का भक्त जानता है कि वो जो गुणातीत व्यक्ति है वो वस्त्र भी त्याग कर देगा वो दिगंबर होगा इसलिए दिगंबर लक्षण गुणातीत का जैन दिगंबर परंपरा दिगंबरत्व लक्षण जब तक वस्त्र है तब तक कोई मोक्ष में प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि वस्त्र को पकड़ने का मोह बता रहा है कि तुम अभी कुछ छिपाना चाहते हो गुणातीत कुछ भी नहीं छिपाता वो खुली किताब की तरह है। तो महावीर से जिन्होंने गुणातीत के लक्षण समझे थे वो बुद्ध को भी गुणातीत नहीं मानते दूसरी समय जीवित थे एक ही जगह मौजूद थे बिहार में एक ही में कभी -कभी एक ही प्रांत में में मौजूद कभी-कभी एक एक गांव साथ भी मौजूद थे महावीर को मानने वाला बुद्ध को गुणातीत नहीं मानता स्थित प्रज्ञ नहीं मानता क्योंकि बुद्ध कपड़ा पहने हुए उतनी अड़चित इसलिए ब, महावीर को तो जैन भगवान कहते हैं बुद्ध को महात्मा कहते हैं। करीब करीब है मत कभी ना कभी वस्त्र भी छूट जाएंगे और किसी जन्म में ये व्यक्ति भी तीर्थंकर को उपलब्ध हो जाएगा लेकिन अभी नहीं कृष्ण को तो मानने का कोई उपाय नहीं रहेगा राम को तो किसी तरह नहीं माना जा सकता मोहम्मद या क्राइस्ट को किसी तरह नहीं माना जा सकता की बुनातीत है अगर महावीर से लक्षण सीखें तो कठिनाई आएगी अगर आपने कृष्ण से लक्षण सीखें तो भी कठिनाई आएगी क्योंकि लक्षण काम चलाऊ वास्तविक अनुभूति तो स्वयं जब तक कोई गुणातीत न हो जाए तब तक नहीं होगी लेकिन यह कहना फिजूल है पूछने वाले से कि जब तू गुणातीत हो जाएगा तब जान ले कहता है कि मैं नहीं हूं गुणातीत इसीलिए तो पूछ रहा हूं तो उसके पूछने को तृप्त तो करना ही होगा इसलिए गौण काम चलाओ लक्षण वे लक्षण भिन्न भिन्न हो सकते अलग अलग गुणातीत लोगों में भिन्न भिन्न रहे उनके भीतर की दशा तो एक है लेकिन उनके बाहर की अभिव्यक्ति अलग अलग है वो हजार कारणों पर निर्भर पर हमारा मन होता है पूछने का कि लक्षण क्या है क्योंकि हम ऊपर से चीजों को जांचना चाहते हम जानना चाहते हैं कि कौन आदमी ज्ञान को उपलब्ध हो गया हम कैसे पहचानें कोई सिंग तो निकल नहीं आते कि अलग से दिखाई पड़ जाएगा ज्ञान को उपलब्ध हो गया वह आदमी आप ही जैसा आदमी होता सच तो यह है कि वो अति साधारण हो जाता है क्योंकि असाधारण होने का जो पागलपन वो अहंकार का हिस्सा है वैसा आदमी अति साधारण हो जाता विशिष्टता की तलाश उसकी बंद हो जाती सभी साधारण लोग असाधारण होने की खोज कर रहे हैं इसलिए जो वस्तुता साधारण है वो बिल्कुल साधारण जैसा होगा जैन फकीरों ने उसके गुणों में एक गुण गिनाया है मोस्ट ऑर्डिनरी अगर आप जैन फकीरों को उनका गुण सुन लें तो आपको बड़ी कठिनाई हो क्योंकि तो जेन फकीर कहते हैं गुणातीत को तो पहचान नहीं मुश्किल होगा यही उसका पहला लक्षण क्योंकि वो बिल्कुल साधारण होगा उसको विशिष्ट होने का कोई मोह नहीं वो दिखाने की कोशिश नहीं करेगा कि मैं विशिष्ट हूं तुमसे ज्यादा जानता हूं कि तुमसे ज्यादा आचरण वाला हूं वो ये कोशिश नहीं करेगा एक जेन फकीर हुआ नानी वो अपने गुरु के पास गए वो गुरु की तलाश कर रहा पर उसके मन में एक सुनी हुई बात थी कि जो दावा करे कि मैं गुरु वहां से बाग खड़े हूं क्योंकि जेन फकीर कहते रहे सदियों से कि वो जो गुरु होने योग्य है वो दावा नहीं करेगा वो उसका लक्षण इन नान खोसा बहुत ना। गुरुओं के पास गया लेकिन वे सब दावेदार थे और सबने कोशिश की कि बन जाओ शिष्य वो वहां से बाघ खड़ा हुआ फिर एक दिन एक जंगल से गुजरते हुए गुफा के द्वार पर उससे बैठा हुआ एक फकीर दिखाई पड़ा वो थका मंदा था वो फकीर अति साधारण मालूम हो रहा था न कोई गरिमा थी न कोई विराट तेज प्रकट हो रहा था न कोई आभा मंडल दिखाई पड़ रहा था जैसा कि कृष्ण बुद्ध महावीर के सिर के चारों तरफ बना हुआ ऐसा कुछ भी नहीं था एक साधारण आदमी बैठा था चुपचाप कुछ कर भी नहीं रहा इसको प्यास लगी थी भूख लगी थी रास्ता भटक गया था तो उसके पास गया जैसे जैसे पास गया वैसे वैसे लगा कि उसके पास जाने से इसके भीतर कुछ शांत होता जा रहा ये तो थोड़ा चौंका वो आदमी जब पास गया तो पता चला कि वो आंख बंद के बैठा है वो इतना शांत था कि उससे यह कह कहके कि मुझे प्यास लगी बाधा देना इसे उचित नहीं मालूम पड़ा ये चुपचाप उसके पास बैठ गया जब वो आंख खोलेगा तब मैं बात कर लूंगा लेकिन उसके पास बैठे बैठे ये ऐसा शांत होने लगा और इसकी आंख बंद हो गई सांझ का वक्त पूरी रात बीत गई सुबह वो फकीर उठा उस फकीर ने ये भी नहीं पूछा कि कैसे आए कहां से आए कौन हो वो उठा उसने चाय बनाई चाय पी फकीर ने उसने इससे भी नहीं कहा नानिन से तो एक चाय पी ले फिर अपनी जगह आके आंख आँक बंद करके बैठ गया ये नानिन भी उठा जिस भांति फकीर ने चाय बनाई थी इसने भी चाय बनाई पी और ये जाके अपनी जगह बैठ गया ऐसा सात दिन चला में दिन उस फकीर ने कहा कि मैं तुझे स्वीकार कर दू आदमी नानिन का गुरु हो गया उससे पूछा कि तुमने मुझे क्यों स्वीकार किया तो उसने कहा गुरु वही गुरु होने योग्य है जो दावा न करे और शिष्य भी वही शिष्य होने योग्य जो दावा न करे तू चुप रहा और तूने ये नहीं कहा कि हम शिष्य होने आए और तू चुपचाप अनुकरण करता रहा छाया की तरह सात दिन जो मैंने किया तूने ने किया तू भी नहीं पूछा कि करना कि नहीं करना जब वो उठ के बाहर घूमने जाए तो ये भी बाहर चला जाए वो चक्कर लगा ये भी चक्कर लगा के झोंपड़े का जब वो बैठ ये भी बैठ जा पर नानिन ने कहा है कि सात दिन के बाद कुछ पाने को भी नहीं बचा सात दिन उसके साथ चुपचाप होना काफी था मोस्ट ऑर्डीनरी एकदम साधारण आदमी वहा गुरु मिल गया हर परंपरा अलग लक्षण गिनाती है हर परंपरा को लक्षण गिनाने पड़े क्योंकि पूछने वाले लोग मौजूद पूछने में थोड़ी भूल है लेकिन स्वाभाविक भूल है क्योंकि हम जानना चाहते हैं वैसा पुरुष कैसा होगा अर्जुन पूछता है, तीनों गुनों से अतीत किन किन लक्षणों से युक्त होता है लक्षण का मतलब है जिन्हें हम बाहर से पहचान सके जिनसे हम कुछ अंदाज लगा सकें और इससे एक दूसरा खतरा एक खतरा तो ये पैदा हुआ कि सब धर्मो ने अलग लक्षण गिनाए क्योंकि लक्षण गिनाने वाले ने जो लक्षण अपने जीवन में पाए थे वही उसने गिनाए इसलिए सब धर्मों में एक से पैदा हुआ और एक के क्राइस्ट को दूसरा क्राइस्ट नहीं मान सकता है। एक के पैगंबर को दूसरा पैगंबर नहीं मान सकता क्योंकि लक्षण अलग है और लक्षण मिल नहीं खाते दूसरा खतरा यह हुआ जो इससे भी बड़ा है वो ये कि लक्षणों के कारण कुछ लोग लक्षण आरोपित कर लेते हैं तो वो दूसरों को तो धोखा देते ही हैं खुद भी धोखे में पड़ जाते क्योंकि लक्षण पूरे के पूरे आरोपित किए जा सकते हैं अगर ये लक्षण हो कि साधु पुरुष मौन होगा तो आप मौन हो सकते गुणातीत पुरुष बोलेगा नहीं तो न बोलने में कोई बहुत बड़ी अड़ची नहीं गुणातीत पुरुष जो भी करने का हम लक्षण बना ले वो लक्षण लोग नकल कर सकते हैं। और ध्यान रहे नकल में कोई अड़चन नहीं कोई भी अड़चन नहीं महावीर नग्न खड़े सैकड़ों लोग नग्न खड़े हो लेकिन नग्नता से कोई दिगंबरत्व तो पैदा नहीं होगा दिगंबर शब्द का अर्थ है कि आकाश ही मेरा एकमात्र वस्त्र है मैं और किसी चीज से ढका हुआ नहीं जैसे मैं पूरा अस्तित्व हो गया हूं सिर्फ आकाश ही मेरा वस्त्र लेकिन आप नंगे खड़े हो सकते फिर उसमें तरकीबें निकालनी पड़ती दिगंबर जैन मुनि जहां ठहरता है तो भक्तों को इंसान करना पड़ता पुआल बिछा देते हैं उसके कमरे में वो नहीं कहता कि बिछाओ क्योंकि वो कहे तो लक्षण से नीचे गिर गया पुआल बिछा देते वो पुआल में छिपके सो जाता क्योंकि किसी तरह का ओढ़ना नहीं कर सकते उपयोग किसी तरह का बिछाना उपयोग नहीं कर सकते कमरे को चारों तरफ से बिल्कुल बंद कर देते महावीर किसी कमरे में नहीं ठहरे ना किसी ने कभी पुआल बिछाई और कोई बिछाता भी तो पुआल में छिपते नहीं क्योंकि बिछाने वाला बिछा होगा आपको उसमें छिपने की कोई जरूरत नहीं <laughs> और कौन कह रहा है आप कमरे में पुआल भरी आप बाहर चले जाओ लेकिन वो ये सिर्फ आदमी बेचारा नग्न हो गया है इसको वस्त्रों की भी जरूरत थी इसको सर्दी लगती है गर्मी लगती है और इसमें कोई एतराज नहीं है कि इसको लगती है कठिनाई ये है कि नाहक एक लक्षण को आरोपित करके चलता है महावीर ने कहा कि तुम भिक्षा मांगने जाओ तुम किसी द्वार पर पहले से खबर मत करना भिक्षा लेने आओ क्योंकि तुम्हारे निमित्त तो जो भोजन बनेगा उसमें जितनी हिंसा होगी वो तुम्हारे ऊपर चली जाएगी तो तुम तो अनजाने द्वार पर खड़े हो जान। जो उसके घर बना हो वो दे दे तुम्हारे भाग्य में होगा तो कोई दे देगा नहीं भाग्य में होगा तो तुम भूखे रहना वापस लौटना बिना किसी मन में बुराई को लिए कि लोग बुरे हैं इस गांव की कि किसी ने दीक्षा नहीं और महावीर ने एक शर्त लगा दी कि अगर तुम्हारे भाग में है तो तुम पक्की कसौटी कर लेना तुम्हें चिन्ह लेके निकलना सुबह ही उठते ही सोच लेना कि आज भिक्षा उस द्वार से मांगूंगा जिस द्वार पर एक बैलगाड़ी खड़ी हो बैलगाड़ी में गुड़ भरा हो गुड़ में एक बैल सींग लगा रहा हो और सींग में गुड़ लग गया हो ऐसा कोई भी लक्षण ले लेना ये महावीर का एक लक्षण था जिसमें वो तीन महीने तक गाँव में भटके वो भोजन नहीं मिला तो ये बड़ा अजीब सा जो भाव आ गया सुबह वो अब ये बड़ा कठिन है कि किसी घर के सामने बैलगाड़ी में भरा हुआ गुड़ हो फिर कोई बैल उसमें सिंग लगा रहा हो और फिर उस घर के लोग देने को राजी हो उनकी मजबूरी तो है नहीं उनने कोई कसम खाई नहीं कि देंगे तो महा कहते थे भाग में नहीं तुम वापिस लौटाना गुणातीत खुद से नहीं जीता गुणों से जीता प्रकृति को बचाना होगा तो बचा लेगी और एक दिन एक दिन जरूर ऐसा हुआ तीन महीने बाद हुआ लेकिन बराबर ऐसा हुआ अभी भी जैन दिगंबर मुनि ऐसा करता है लेकिन उसके फिक्स्ड लक्षण दो चार हर मुनि के फिक्स सब भक्त जानते हैं वो चारों लक्षण अपने घर के सामने खड़े करते लक्षण ऐसे सरल है घर के सामने केला लटका एक केला लटकाओ घर के सामने वहां से रिक्शा ले रहे तो सब मुनियों के लक्षण पता है महावीर ने यह नहीं कहा तुम अपने निश्चित कर लेना तुम रोज सुबह जो तुम्हारा पहला भाव वो लेकर निकलना इनके सब तय तो उल्टी हिंसा 25 गुनी ज्यादा होती क्योंकि एक घर से जो भिक्षा ले लेते तो 25 घर जितने उनके भक्त गांव में होंगे सब बनाएंगे और सब अपने घर के सामने लक्षण लटकाएंगे और उनका लक्षण रोज मिलता तीन महीने का चूकने का किसी को नौबत आती रोज मिलेगा ही लक्षण वो लेते हैं जो सबको पता है तो नकल हो सकती है एक बौद्ध भिक्षु भिक्षा मांगने गया एक कौआ मांस का टुकड़ा लेके उड़ता था वो छूट गया उसके मुंह से वो भिक्षा पात्र में गिर गया संयोग की बात थी। बुद्ध ने भिक्षुओं को कहा है कि जो भी तुम्हारे भिक्षा पात्र में डल जाए वो तुम खा लेना फेंकना मत बुद्ध को भी नहीं सूझा होगा कभी कोई कौआ मांस का टुकड़ा गिरा देना अब इस भिक्षु के सामने सवाल खड़ा हुआ कि अब क्या करना क्योंकि बुद्ध कहते मांसाहार करना कि नहीं गिरा तो है पात्र में नियम के बिल्कुल भीतर तो उस भिक्षु ने जाके बुद्ध को कहा कि क्या करूं मांस का टुकड़ा पड़ा फेंकूं तो नियम का उल्लंघन होता है क्योंकि भोजन का तिरस्कार हो मैंने मांगा भी नहीं था कौन ने अपने आप डाला है बुद्ध ने सोचा होगा बुद्ध ने सोचा होगा कौए रोज रोज तो डालेंगे <laughs> कौन को ऐसी क्या पड़ी कि भिक्षुओं को परेशान कर संयोग की बात है तो बुद्ध ने कहा कि ठीक है जो भिक्षापात में पड़ जाए ले लेना क्योंकि अगर ये कहा जाए कि फेंक दो तो अब एक नियम बनता है कि में जो पसंद ना हो वो फेंकना <laughs> फिर चुनाव शुरू होगा फिर भिक्षु वही जो पसंद रख बाकी फेंक देगा इससे व्यर्थ भोजन जाएगा और भिक्षु के मन में चुनाव पैदा होगा तो आज चीन में जापान में मांसाहार जारी क्योंकि भक्त मांस डाल देते है भिक्षापात और सब भक्त जानते हैं कि भिक्षु मांस पसंद करते तो ने जो डाला था रास्ता खोल गया सारा चीन सारा जापान लाखों बहुत भिक्षु मांसाहार करते क्योंकि वो कहते हैं नियम जो भिक्षापात में डाला जाए उसे छोड़ना नहीं आदमी बेईमान है वो नकल भी कर सकता है नकल से तरकीब भी निकाल सकता है सब उपाय खोज सकता है लक्षण के वजह से एक उपद्रव हुआ है कि हम लक्षण को आरोपित कर सकते हैं हम उसका उसका अभिनय कर सकते हैं। पर हमारे मन में उठता है कि क्या लक्षण होंगे कृष्ण जो लक्षण बताए हैं वो कीमती है। यद्यपि बाहरी पर हमारे मन के लिए उपयोगी किन लक्षणों से युक्त होता है किस प्रकार के आचरणों वाला होता है मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों के अतीत होता है कृष्ण ने कहा है अर्जुन जो पुरुष सप्तुण के कार्य रूप प्रकाश को रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर बुरा समझता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है बड़ा जटिल खतरा भी उतना ही क्योंकि जितना जटिल उतना ही आपके लिए सुविधा है कृष्ण ये कह रहे हैं कि गुण जो भी करवाएं, तमोगुण कुछ करवाए तो जब तमोगुण प्रवृत्ति में ले जाता है तब दुखी नहीं होता कि मुझसे बुरा हो रहा है रजोगुण किसी कर्म में ले जाता है तो भी दुखी नहीं होता कि रजोगुण मुझे कर्म में ले जाता या सत्वगुण निवृत्ति में ले जाता तो भी सुखी नहीं होता कि मुझे सत्वगुण निवृत्ति में ले जा रहा ना राग से दुखी होता है ना वैराग्य से सुखी होता है। जो दोनों ही चीजों को गुणों पर छोड़ देता और समझता है मैं अलग इसका मतलब क्या हुआ आपको क्रोध आया अब रजोगुण आपको किसी को हिंसा करने में ले जा रहा तो आप कहेंगे तो लक्षण ही है गुणातीत इस वक्त दुख करने की कोई जरूरत नहीं मजे से जाओ तो ऊपर से तो नकल हो सकती है क्योंकि तो आप क्रोधित हो सकते हैं और आप कह सकते हैं मैं क्या कर सकता हूं ये तो गुणों का वर्तन आप हिंसा भी कर सकते हो कह सकते हैं मैं क्या कर सकता हूं ये तो गुणों का वर्तन मेरे भीतर जो गुण थे उन्होंने हिंसा की इसलिए मैं कह रहा हूं कि लक्षण बाहर है और असली बात तो भीतर असली बात भीतर है वो आप ही पहचान सकते कि जब आप क्रोध में गए थे तो आप सच में क्रोध का सुख ले रहे थे या साक्षी थे क्योंकि ध्यान रहे जो आदमी क्रोध का साक्षी है उसका क्रोध अपने आप निर्वीज हो जाए क्रोध उठेगा भी तो भी उसमें प्राण नहीं होगा क्योंकि प्राण तो हम डालते उसमें धुआं ही होगा आग नहीं हो सकती काम वासना उठेगी तो भी आपके साक्षी भाव के रहने से काम वासना आपको ज्यादा दूर ले नहीं जाएगी थोड़ी हिलेगी डुलेगी विदा हो जाएगी क्योंकि आपके बिना सहयोग के आपके साक्षी भाव को खोए बिना कोई भी चीज बहुत दूर तक नहीं जा सकती जब आप साथ होते हैं तब चीजें दूर तक जाती लेकिन ये तो भीतरी बात है जिसको तय करना कठिन जैनों ने कृष्ण को नहीं माना कि वो गुणातीत थे बड़ा मुश्किल कृष्ण तो गुणातीत है लेकिन बात भीतरी है कृष्ण उस युद्ध के मैदान पर खड़े हुए थे भीतर से वहां नहीं खड़े कुछ सारे जाल प्रपंच के बीच भी भीतर से साक्षी लेकिन जैन कहते हैं हम कैसे मानें कि वो साक्षी कौन जाने वो साक्षी न हो और प्रवृत्ति में रस ले रहे हैं। तो जैन तो कहते हैं कि अगर प्रवृत्ति के साक्षी हैं तो प्रवृत्ति गिर जानी चाहिए तो वो कहते हैं हम महावीर को मानेंगे क्योंकि वो प्रवृत्ति चले गए लेकिन दूसरी तरफ भी खतरा वही है आपकी प्रवृत्ति मौजूद हो आप जंगल जा सकते हैं क्या आड़्चेन? और जंगल में आप ध्यान कर रहे हो हमको लगता है ध्यान कर रहे हैं भीतर पता नहीं आप क्या सोच रहे हैं कौन सी फिल्म देख रहे हैं क्या कर रहे हैं महावीर के जीवन मूल्य बिंबसार सम्राट उस समय का एक बड़ा सम्राट महावीर के दर्शन को आया जब वो दर्शन को आ रहा था तो उसने रास्ते में अपने पुराने एक मित्र को जो कभी सम्राट था प्रसन्न कुमार उसका नाम था वो मुनि हो गया था महावीर का राज छोड़ दिया था उसने वो बिंबसार का बचपन का मित्र था और विश्वविद्यालय में दोनों साथ पढ़े थे वो प्रसन्न कुमार उसे खड़ा हुआ दिखाई पड़ा है सोचा कि हम अभी भी संसार में भटक रहे हो ये मेरा मित्र कैसी पवित्रता को उपलब्ध है नग्न पत्थर की तरह शांत करा वो नमस्कार करके बिना बाधा दिए महावीर के दर्शन को आया महावीर और घने जंगल में किसी वृक्ष के नीचे विराजमान थे वो वहां गया वहां जाकर उसने पूछा कि बात मुझे पूछनी बिंबसार ने कहा कि मेरा मित्र था प्रसन्न कुमार वो आपका मुनि हो गया उसने सब छोड़ दिया हम संसारी अज्ञानी है भटकते हैं उसे रास्ते में खड़े देखकर मेरा चित्त बड़ा आनंदित हुआ मेरे मन में भी भाव उठा कि कब ऐसा शुभ चढ़ आएगा कि मैं भी सब छोड़ के ऐसा ही शांति में लीन हो जाऊंगा एक सवाल मेरे मन में उठता है अभी जैसा खड़ा है प्रसन्न कुमार शांत मोहन अगर उसके भी मृत्यु हो जाए तो किस महालोक में जन्म लेगा महावीर ने कहा अगर इस वक्त उसकी मृत्यु हो तो वो स्वर्ग जाएगा लेकिन तू जब उसके सामने झुक रहा था उस वक्त अगर मरदा कोई तो नर्क जाता अभी मुश्किल से आधा घड़ी बीती थी और बिम्बार्धु तो चौंक गया क्योंकि जब वो सिर झुकाना था तब इतना शांत खड़ा था प्रसन्न कुमार की सोचता था वो स्वर्ग में है और महावीर कहते हैं अगर उसी वक्त वो मर जाता तो सीधा जाता साथ में जाता ने कहा कि मैं समझा नहीं ये पहली हो गई महावीर सम्राट था उसके वजीर घोड़े सेनापति वो आगे चल रहे तेरा एक वजीर भी उसके दर्शन करने को तुझसे कुछ देर पहले पहुंचा और उसने जाके कहा कि देखो प्रसन्न कुमार खड़ा है मूरख की बात और ये अपना सारा राज्य अपने वजीरों के हाथ में सौंपाया है इसका लड़का भी छोटा वो सब लूट पाट कर रहे हैं वो सारा राज्य बर्बाद हुआ जा रहा है और ये बुद्धू की बांती यहाँ खड़े उसने सुना प्रसन्न कुमार उसको आग लग गई वो भूल ही गया कि मैं मुनि हूं दिगंबर उसका हाथ तलवार पे चला गया पुरानी आदत उसने तलवार खींच ली आग बंद थी उसने तलवार खींच के उठा ली और उसने अपने मन में कहा क्या समझते है वो वजीर अभी मैं जिंदा हूं एक एक गर्दन से अलग कर दूंगा और जब ये बिंबसार दर्शन कर रहा तब वो गर्दनें काट रहा <laughs> बाहर मूर्तिवत खड़ा भीतर गर्दनें दड़ से नीचे गराई जा रही थी पुराना छतरी था तो मुझे मेरे जिंदा रहते मेरे लड़के को धोखा दे अभी मैं जिंदा क्या समझा मुनि हो गया इससे क्या फर्क पड़ता अभी आ जाऊं तो सबको फैसला कर लू तो महावीर ने कहा कि इस समय अगर वो गिर जाए तो स्वर्ग जाएगा तो बिमसाह ने कहा दूसरी पहली आप मुझे कह दे अब क्या हो गया इतनी जल्दी तो महावीर ने कहा कि जब वो तलवार उसने वापस रखी सिर्फ हाथ फेरा अपना ताज संभालने को वहां तो कोई ताज नहीं था घुटा हुआ सिर था जब सिर्फ हाथ गया उसने कहा कि मैं भी पागल मैं मुनि हो गया प्रसन्न कुमार तो मरी चुका है कैसी तलवार किसकी हत्या में ये क्या हत्या कर रहा हूं सजग हो गया उसे हंसी आ गई कि मन भी कैसा पागल है इस समय वो बिल्कुल साक्षी है इस समय वो जो परदे से उसका तादाद में हो गया था वो टूट गया अगर अभी मर जाए तो स्वर्ग जा सकता है बड़ी कठिनाई लक्षण सब बाहर है इसलिए लक्षण आप दूसरों पर मत लगाना लक्षण आप अपने पर ही लगाना तो ही काम के हो सकते जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को, जब सत्वगुण का प्रकाश हो और ज्ञान जन्मे और वैराग्य का उदय हो रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को कर्म उठे कर्मों का जाल फैले तमोगुण के कार्य रूप मोह को तमोगुण के कारण लोभ और मोह और अज्ञान जन्मे इन तीनों गुणों की प्रवृत्ति हो या निवृत्ति हो न तो प्रवृत्ति में मानता है कि बुरा है न निवृत्ति में मानता है कि भला है ना तो प्रवृत्ति से बचना चाहता है और निवृत्ति होने पर ना प्रवृत्ति करना चाहता है ना तो आकांक्षा करता है कि ये हो और ना आकांक्षा करता है कि ये न हो जो भी हो रहा है उसे चुपचाप प्रकृति का खेल मान के देखता रहता है इसे कृष्ण ने मौलिक लक्षण कहा गुणातीत का तथा जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता है और गुण ही गुणों में वर्तते हैं ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से से स्थित रहता है एवं उस स्थिति चलायमान नहीं होता है गुण प्रतिपल सक्रिय है उनके कारण जो चलायमान नहीं होता है सिर्फ दिया जल रहा है हवा का झोंकाया दिए की लौक अपने लगी ऐसा हमारा हमारी स्थिति कोई भी झोंक आए किसी भी गुण से हम फौरन कपने लगते हैं गुण के झोंके आए तूफान चले भीतर कोई कंपन न हो तूफान आए और जाएं आप अछूते खड़े रहें ना तो बुरा और ना भला कोई भी भाव पैदा ना हो ना तो निंदा और न प्रशंसा कोई चुनाव पैदा ना हो चॉइसलेस बिना चुने चुपचाप खड़े रहे। सारी नीति हमें चुनाव से खाती है और धर्म अचुनाव सिखाता है नीति कहती है ये अच्छा है ये बुरा है जब अच्छा उठे तो प्रसन्न होकर करना जब बुरा उठे तो दुखी होना और करने से रुकना यह गीता का सूत्र बिल्कुल विपरीत है यह कह रहा बुरा उठे कि भला उठे तुम कोई निर्णय मत लेना बुरा उठे तो बुरे को उठने देना भला उठे तो भले को उठने देना न भले में स्तुति मानना न बुरे में निंदा बनाना तुम दोनों को देखते रहना कि तुम्हारा जैसा दोनों से कोई प्रयोजन नहीं जैसा रास्ते पर लोग चल रहे हैं और तुम किनारे खड़े हो नदी बह रही है और तुम किनारे खड़े हो आकाश में बादल चल रहे हैं और तुम नीचे बैठे हो तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं तुम बिल्कुल अलग थलग हो जब इस अलगपन का भाव पूरा उतर जाए तभी चलायमान होने से बचा जा सकता हर चीज चलायमान कर रही हर घटना जो आसपास घट रही है आपको हिला रही है, हर घटना आपको बदल रही है तो आप मालिक नहीं है हवाओं में कपते हुए एक झंडे के कपड़े की तरह एक सेम कथा है बोकोजू के आश्रम में मंदिर पर झंडा था बहुत धोखा बोकू जो दिन निकलता था देखा कि सारे भिक्षु इकट्ठे हो बड़ा विवाद हो रहा विवाद यह था एक भिक्षु ने जो बड़ा तार्किक था उसने सवाल उठाया था कि झंडा हिल रहा है या हवा हिल रही उपद्रव हो गए कई मंतव्य हो गए किसी ने कहा हवा हिल रही झंडा कैसे हिलेगा हवा नहीं हिलेगी हवा हिल रही झंडा तो सिर्फ पीछा कर रहा है किसी ने कहा इसका प्रमाण क्या हम कहते हैं झंडा हिल रहा है इसलिए हवा हिलती मालूम पड़ अगर झंडा नहीं हिले हवा नहीं हिले, किसी ने कहा दोनों हिल रहे वो कुछ वहां आया और उसने कहा कि सब यहां से हटो अपने वृक्षों के नीचे बैठ कर ध्यान करो ना झंडा हिल रहा ना हवा हिल रही न दोनों तुम्हारे मन हिल रहे जब तुम्हारा मन न हिलेगा तब झंडा भी नहीं हिलेगा हवा भी नहीं हिलेगा तुम यहां से भागो और इसकी फिक्र करो कि तुम्हारा मन न हेले मन तभी रुकेगा हिलने से जब हम निर्णय लेना बंद करें और स्वीकार करने को राजी हो जाएं और जान ले कि यह वर्तन है गुणों का ये हो रहा है इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है मैं इसमें छिपा हूं भीतर जरूर ये मेरे चारों तरफ घट रहा है मुझ में नहीं घट रहा है मुझसे बाहर घट रहा है जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता गुण ही गुणों में वर्तते हैं ऐसा समझता हुआ जो सचिदानंद घनुरूप परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से चलायमान नहीं होता है और जैसे ही कोई व्यक्ति गुणों के वर्तन से वर्तित नहीं होता है गुण कपते रहते हैं और वो अकम्प होता है दोहरी घटना घटती है एक तरफ जैसे ही हमारा संबंध गुणों से टूटता वैसा ही हमारा संबंध निर्गुण से जुड़ जाता है ठीक से समझ ले जब तक हम गुणों से जुड़े हैं तब तक पीछे छिपा हुआ निर्गुण परमात्मा हमारे काल में नहीं क्योंकि तो हमारे पास ध्यान एक धारा वाला है वो सारा ध्यान गुणों की तरफ बह रहा है जैसे ही हम गुणों से टूटते हैं यही ध्यान परमात्मा की तरफ बहना शुरू हो जाए निर्गुण हमारे भीतर छिपा है निर्गुण हम हैं और हमारे चारों तरफ गुणों का जाल है अगर गुणों से बंधे रहेंगे तो निर्गुण का बोध नहीं होगा अगर गुणों से मुक्त होंगे तो निर्गुण में स्थिति हो जाती और निर्गुण में स्थिति ही सच्चिदानंद घनुरूप परमात्मा में स्थिति आ चुकना